श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अट्ठासी छः सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण अधर के घर के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं बैठक खाना दुमंजे पर है श्रीयुक्त नरेंद्र दोनों भाई मुखर्जी भवनाथ मास्टर चुनीलाल हाजरा आदि भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं दिन के तीन बजे होंगे आज शनिवार है है सितंबर अठारह भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं मास्टर के प्रणाम करने के बाद श्री राम डॉक्टर ना आएगा नरेंद्र आएंगे इसके लिए बंदोबस्त हो रहा है तान पूरा बांधते समय तार टूट गया श्री रामकृष्ण ने कहा अरे यह क्या किया तब नरेंद्र अपना तबला ठीक करने लगे श्री राम कहते हैं अरे तुम तबला ठोक रहे हो पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है ना कोई मेरे गाल पर चपत मार रहा हो कीर्तन के गीत के संबंध में बातचीत हो रही है नरेंद्र कह रहे हैं कीर्तन में ताल सम आदि कुछ नहीं है इसीलिए इतना जनप्रिय है और लोग उसे पसंद करते हैं श्री राम कृष्ण यह तू क्या कह रहा है गाना करुणापूर्ण होता है इसीलिए लोग इतना चाहते हैं नरेंद्र गा रहे हैं पहला हे दीन शरण तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है दूसरा क्या मेरे दिन व्यर्थ ही चले जाएंगे हे नाथ सदा ही आशा पस पर मेरी दृष्टि लगी हुई है श्री राम कृष्ण हाजरा से सहास्य इसने पहली भेंट के समय यही गाना गाया था नरेंद्र ने और भी दो एक गाने गाए फिर वैष्णो ने एक गाना गाया श्री राम कृष्ण वीणा तू ईश्वर का नाम ले यह गाना एक बार गाओ वैष्णव चरण गा रहे हैं अय वीणा तू ईश्वर का नाम ले उनके श्री चरणों को छोड़ तुझे परम तत्व की प्राप्ति ना होगी उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं तू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहती जा उनकी कृपा होगी तो मैं भवसागर में फिर न रह जाऊंगा ना उसके लिए मुझे कोई चिंता होगी विना एक ही बार उनका नाम ले नाम के सिवा और दूसरा अवलंबन नहीं है गोविंद दास कहते हैं दिन चले जा रहे हैं सावधान रहना जिससे कि मैं अपार समुद्र में कहीं बह ना जाऊँ गाना सुनते ही श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया है वे उसी आवेश में कहते हैं आहा हरे कृष्ण कहो हरे कृष्ण कहो यह कहते हुए श्री राम कृष्ण समाधिमग्न हो गए भक्तगण चारों ओर बैठे हुए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं कमरा आदमियों से भर गया है कीर्तनिया उस गाने को समाप्त कर एक दूसरा गाना गाने लगा श्री गौरांग सुंदर नौ नटवर तप्त कांचन काय वह गा रहा था श्री राम कृष्ण उठ खड़े हो गए और नृत्य करने लगे फिर बैठकर कर बाहें फैलाकर स्वयं उसके पद गा रहे हैं गाते ही गाते श्री राम को फिर भावावेश हो गया सिर झुकाए हुए समाधि लीन हो गए सामने तकिया पड़ा हुआ था उस पर सिर झुककर कर ढुलक गया है कीर्तनिया फिर गा रहे हैं हरि नाम के सिवा संसार में और कौन सा धन है मधाई मधुर स्वर से तू उनके नाम का कीर्तन कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तनिया ने एक गाना और गाया श्री राम कृष्ण प्रेमोन्मत्त हो गए नृत्य कर रहे हैं वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेंद्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके सब श्री राम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगे नृत्य करते हुए श्री राम कृष्ण को समाधि हो रही है उस समय उनकी अंतर अंतरदशा हो गई जबान बंद हो गई सर्वांग स्थिर हो गया भक्तगण उन्हें घेर कर नाच रहे हैं प्रेमोन्मत्त की तरह कुछ प्राकृत दशा में आते ही श्री रामकृष्ण ने गाना शुरू किया आज अधर का बैठक खाना श्रीवास का आंगन हो रहा है हरिमाम की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए हैं भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य करके श्री राम कृष्ण ने आसन ग्रहण किया भाभावेश अभी है उसी अवस्था में नरेंद्र से कह रहे हैं वही गाना गा माँ मुझे पागल कर दे श्री रामकृष्ण की आज्ञा पाकर नरेंद्र ने गाया माँ मुझे पागल कर दे श्री राम कृष्ण ने एक दूसरा गाना चिदानंद सिंधु नीरे गाने के लिए कहा नरेंद्र गा रहे हैं चिदानंद सिंधु में प्रेमानंद की तरंगे उठ रही हैं वह महाभाव है उस रस लीला की माधुरी का मैं क्या वर्णन करूँ महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया देश काल की सीमा भेदाभेद सब दूर हो गए अब आनंद में मस्त होकर बाहों को उठा मन उनके नाम का कीर्तन कर श्री राम कृष्ण नरेंद्र से और चिदा वाला नहीं रहे वह बड़ा लंबा है ना, अच्छा धीरे धीरे सही नरेंद्र ने वह गाना भी गाया श्री राम कृष्ण ने एक और गाना गाने के लिए कहा उसे भी गाया श्री राम कृष्ण और भक्तगण जरा विश्राम कर रहे हैं नरेंद्र ने धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के कानों में कहा आप वह गाना जरा गाइएगा श्री रामकृष्ण ने कहा मेरा गला बैठक गया है कुछ देर बाद उन्होंने पूछा कौन सा गाना नरेंद्र भुवन रंजन रूप श्री रामकृष्ण ने धीरे धीरे गाकर नरेंद्र को सुना दिया